वना हां भगवती स्तुति कहती हैं हरे हे अम् बम सगम सेदस्व महा असिसौ चस्व देव वीतमह वे घूमग्नय अरुसं मियद्यत्रज प्रशस्त दर्शतम अर्थात हे अग्नि आप प्रशंसित हैं आप महान हैं आप पवित्र हैं आप दिव्य गुणों से संपन्न हैं आप बहुत सा लाल धुआं फैलाकर मार्ग प्रशस्त करने की कृपा कीजिए हे अग्ने आप दिव्य जल उत्पन्न कीजिए आप प्रजा के लिए मीठी जलधारा उत्पन्न कीजिए उन जलधाराओं से रोगनाशक श्रेष्ठ औषधियां उपजाने की कृपा कीजिए हे पृथ्वी आप विशाल हृदय हैं आप जल धारण कीजिए आप वनस्पति धारण कीजिए आप देवों में प्राणों का संचार करती हैं आप किस देव के प्रति कल्याणदाई नहीं हैं हे अग्नि आप अच्छी तरह उत्पन्न होने वाले हैं आप ज्वालाओं के साथ है वेदी को शोभित करने की कृपा कीजिए आप सुखद हैं आप विभावान हैं आप विश्व रूप वाले पृथ्वी पर वास करते हैं हे अग्नि आप उठिए विराजिए यज्ञ को संपादित कीजिए आप अपनी दिव्य बुद्धि से हमारा संरक्षण करने की कृपा कीजिए आप अपने विशाल किरणों से पधारिए दर्शन दीजिए हम अच्छी प्रशंसात्मक स्तुतियों से आपका आवाहन करते हैं हे अग्ने जैसे सविता देव ऊपर बैठकर ऊपर से हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए आप ऊपर से अन्न और पोषक पदार्थों के साथ हमारी रक्षा कीजिए हम यजमान हवि प्रदान करते हुए आपका आवाहन करते हैं हे अग्नि आप सुंदर और विशेष भरण करने वाले औषधियों से युक्त हैं आप पृथ्वी और स्वर्ग के बीच उत्पन्न होते हैं आप गर्भ स्वरूप हैं आप उद्भूत लपटों वाले हैं शिशु रूप हैं आप अंधेरा दूर करने वाले हैं आप मातृ स्वरूप के पास से आवाज करते हुए तेज गति से विसरने की कृपा कीजिए हे hey अग्नि आप चंचल हैं आप वेगवान हैं आप स्थिर होइए आप वेगवान होइए आप शक्तिशाली होइए आप वेगवान होइए आप सबको वहन करने वाले हैं आप सबको सुख प्रदान करने की कृपा कीजिए हे hey अग्नि आप मनुष्यों के सभी अंगों में व्याप्त हैं आप मनुष्यों तथा अन्य सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होने की कृपा कीजिए आप स्वर्ग लोक को संतप्त न करें आप पृथ्वी लोक को संतप्त न करें आप अंतरिक्ष को संतप्त न करें आप वनस्पति को संतप्त न करें हे अग्नि आप वेगवान हैं आप सबसे आगे प्रस्थान करने की कृपा कीजिए आप तेज आवाज करते हुए बढ़ने की कृपा कीजिए भरण पोषण करने वाले अग्नि आगे बढ़े कहीं रुके नहीं समुद्र बलवान और शक्तिशाली अग्नि को धारण करें आप आइए आप हवन ग्रहण करने के लिए आइए अग्नि सत्य का स्वरूप है अमर है सत्य स्वरूप अग्नि को हम अंगिरा ऋषि के समान परिपुष्ट करते हैं सभी औषधियां आनंद वरधक होकर अग्निदेव को प्राप्त होने की कृपा करें आप हम सभी के प्रति शिवमय होने की कृपा करें आप हमारे सभी कष्ट हरिए आप निरोगी बनाइए आप विराजिए आपकी कृपा से द्रो बुद्धि हमें छोड़कर चली जाए हे औषधियों आप पुष्पवती हैं आप सुफलवती हैं ऋतु के अनुसार अग्नि के गर्भ में उत्पन्न होती हैं अग्नि प्राचीन समय से सदे हुए हैं विराजे हुए हैं हे Agne आप विशाल हैं आप बलवान हैं आप दीप्तिमान हैं आप द्वेषियों का नाश कीजिए आप राक्षसों का नाश कीजिए आप रोगों का नाश कीजिए हमें सुखदाई विशाल महायज्ञ में लगाने की कृपा कीजिए आपकी कृपा से हम अच्छी हवे वाले हों हमें आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त कराइए हे hey, जलदेव आप भवन में सुख के स्रोत हैं आप ऊर्जाधारी हैं आप महान देखने योग्य कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करें हे hey, जलदेव आप कल्याणकारी हैं रसीले हैं अपना कल्याणकारी रस हमें प्राप्त कराइए आप जिस रस से छय करते हैं उस रस को हमें प्राप्त कराइए आप जनोपयोगी रस हमें प्राप्त कराने की कृपा करें हे hey, जलदेव आप अत्यंत कल्याण करने वाले हैं हे जलदेव आप उस रस को सेवन से वैसे ही पुष्ट करिए जैसे माताएं संतान को दूध से पुष्ट करती हैं जैसे हमारे मित्र सूर्य अपनी ज्योति के साथ पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं उसी प्रकार हम प्रजा के कल्याण के लिए अग्नि को प्रकाशित करते हैं आप सम्यक रूप से उत्पन्न हैं आप सर्वविद हैं हम यक्षमा नाश के लिए आपको सृजते हैं रुद्र गणों ने पृथ्वी को सृजा विशाल ज्योति से लोक को प्रदीप्त किया सूर्य की असज्र ज्योति दिशाओं को चमकाती है धैर्यशाली वसुओं और रुद्र गणों द्वारा कर्म पूर्वक मिट्टी सृजी गई है सिनी वाली देवी हाथों से उस मिट्टी को पात्र बनाने के लायक तैयार करती हैं अथवा पात्र का निर्माण करती हैं सिनी वाली देवी सुंदर केश वाली हैं सिनेवाली देवी सुंदर भागों वाली हैं सुंदर अंगों वाली हैं सुंदर आभूषणों वाली हैं देवताओं की माता हैं सिनेवाली देवी हम लोगों के लिए हाथों में उर्वा को धारण किए हुए हैं देवमाता उर्वा पात्र को शक्ति पूर्वक बाहु से धारण करने की कृपा करें देवमाता उर्वा पात्र को सुमति पूर्वक बाहु से धारण करने की कृपा करें माता जैसे पुत्र को गोद में बैठाती हैं वैसे ही आप अपने गर्भ में अग्नि को धारणने की कृपा करें आप यज्ञ के सिर हैं हे उर्वदेव वसु गण गायत्री छंद से अंगिरा के समान आपको निमित्त करने की कृपा करें हे उर्व आप ध्रुव हैं आप पृथ्वी हैं आप हमारे प्रजा के लिए यजमान के लिए धन धारिए आप हमारे सजातियों के लिए धन धारिए आप हमारे प्रजा का पोषण कीजिए आप हमारे प्रजा को गोपति बनाने की कृपा कीजिए आप हमारे प्रजा को श्रेष्ठ बलशाली बनाने की कृपा कीजिए हे रुद्रगण हे उर्बा रुद्रगण त्रष्टुप छंद से अंगरा के समान आपको उन्मत्त करने की कृपा करें हे उर्बा देव आप ध्रुव हैं आप अंतरिक्ष के समान हैं अंगरा के समान आपको उन्मत्त करने की कृपा करें आदित्य कर्ण जगति छंद के सामर्थ्य से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें आप ध्रुव हैं आप स्वर्गलोक हैं अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें आप विश्वदेवा अनुष्टुप से अंगिरा के समान आपको निर्मित करने की कृपा करें आप ध्रुव हैं आप दिशा रूप हैं यजकों के लिए संतानदाई हैं धन प्राकर्म सजातीय बंधों का या तो चेतस हार दे दीजिए आप उर्वा की मेखला है आप बीज के स्थान में ग्रहण किए जाएं देव माता पृथ्वी की मिट्टी से अग्नि की आधारभूत उर्वा बनाने की कृपा करें मिट्टी से निर्विध इसे पकाने के लिए पुत्रों को देने की कृपा करें हे उर्वा वसुगण गायत्री छंद से आपको धूप प्रदान करें वसुगण अंगिरा जैसे आपको धूप प्रदान करें रुद्रगान त्रष्टुप छंद से आपको धूप प्रदान करें आदित्य गण जगति छंद से आपको धूप प्रदान करें वैस्वा नर त्रष्टुप छंद से आपको धूप प्रदान करें इंद्रदेव आपको धूप प्रदान करें वरुण देव आपको धूप प्रदान करें विष्णु आपको धूप प्रदान करें हे मिट्टी देवी देव माता सबकी इष्ट हैं हे मृत्तिका देवी देव माता सभी देवों की खान हैं हे मृतिका आप भूमि पर सदने की कृपा करें देवमाता अंगिरा की तरह आपको खोदने की कृपा करें देवपत्न सभी गुणों के साथ आपको पृथ्वी पर स्थापित करने की कृपा करें अंगिरा के समान आपको धारणने की कृपा करें अंगिरा के समान आपको खोदने की कृपा करें विश्व देवी सभी दिव्य गुणों की कृपा करें अंगिरा की तरह आपको प्रज्वलित करने की कृपा करें अंगिरा की तरह आपको खोदने की कृपा करें विश्व देवी दिव्य गुणों सहित धारने की कृपा करें अंगरा ऋषि की तरह आपको पकाने की कृपा करें विश्व देवी निरंतर गतिशील करने की कृपा प्रदान करें हम पोषक शक्ति से प्रकाशवान मित्र देवता के शाश्वत तथा आश्चर्यजनक पदार्थों से युक्त ऐश्वर्य को धारण करें पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हा hে ommāদੇ বাசிवा சবেতਹ பிரਸবেৱनर পা होvíਆ